माँ की बातें स्वामी अरूपानंद उद्बोधन ठाकुरघर उनतीस दस उन्नीस सौ नब्बे सवेरे माँ के तख्त के दाहिने हिस्से में बैठकर उनसे बातचीत कर रहा था ठाकुर की बात निकली माँ कहने लगी पूरी में पहले दिन जाकर ही मैंने सवेरे घी के टीन को दीवार से लगाकर उस पर ठाकुर के फोटो को रखकर उसकी पूजा की और फिर जल्दी से जगन्नाथ जी के दर्शन को गई घर के दरवाजे सब बंद थे आने पर देखती हूँ कि ठाकुर का फोटो टीन के नीचे पड़ा है सब ने आकर देखा सभी सोचने लगे कि चोर घुसा होगा पर घर का कोई भी सामान इधर उधर नहीं हुआ था बाद में देखती हूँ टीन के ऊपर बड़े लाल चीटे चढ़े हुए हैं घी का टीन था ना, वे चीटे ही ठाकुर के फोटो पर चढ़ गए थे इसीलिए ठाकुर उतर बैठ गए थे मैं क्या फोटो में ठाकुर हैं माँ क्यों नहीं छाया और काया समान है चित्र तो उनकी छाया है मैं क्या वे सभी चित्रों में हैं माँ हाँ पुकारते पुकारते उनका आविर्भाव होता है वह स्थान एक पीठ हो जाता है जैसे इस, इस स्थान उद्बोधन के उत्तर का मैदान दिखाकर में यदि किसी ने उनकी पूजा की तो यह उनका एक स्थान होगा मैं वह इसलिए प्रतीत होता होगा क्योंकि इन सब स्थानों के साथ अच्छी स्मृतियां जुड़ी हुई है माँ वैसी बात नहीं उस स्थान पर उनकी दृष्टि रहती है इसीलिए शायद कहा जाता है कि गुरुजनों की छाया को लांघते नहीं जयराम बाटी में मैं एक दिन स्नान करके आ रहा था माँ भी बाडुजे तालाब से नहा आ रही थी धूप के कारण जिस ओर माँ की छाया पड़ रही थी मैं उसी ओर से माँ के साथ साथ चल रहा था यद एक माँ ने रुककर मुझसे कहा तुम दूसरी ओर चले आओ पहले मैं समझ नहीं पाया माँ को दो बार रुकते देख फिर ख्याल हुआ मैं अच्छा ठाकुर को तुम यह सब जो भोग देते हो क्या उसे ठाकुर खाते हैं माँ हाँ खाते हैं मैं कहा उसका कोई चिन्ह क्यों नहीं देख पाता माँ उनकी आँखों से एक ज्योति निकल कर, सब वस्तुओं को चूस कर देखती है उनके अमृत स्पर्श से वह वस्तु फिर से पूरी हो जाती है इसीलिए वह कम नहीं होती भगवान बैकुंठ से उतरकर, जहां उनका भक्त पुकारता है वहां पहुंच जाते हैं कोजागरी शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी बैकुंठ से पृथ्वी पर आती है और जहां-जहां उनकी दृष्टि रहती है वहाँ जाती है तथा पूजा ग्रहण करती है मेरी सास ने कामार पुकुर में चौदह पंद्रह साल की एक गोरी लड़की को देखा था जिसके कानों में शंख के कुंडल और हाथों में हीरे डायमंड कट के कंगन थे उन्होंने बकुल वृक्ष के नीचे ठाकुर के घर के सामने खड़े हो उससे बातचीत की थी सास ने पूछा बेटे तुम कौन हो लक्ष्मी ने कहा मैं यहीं आ रही थी सास बोली मेरे लड़के राम को देखा है पूजा करने गया है रात हो गई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 वे तो भक्त के संतोष के लिए आते हैं और भोजन करते हैं प्रसाद को खाने से चित्त की शुद्धि होती है अन्न ऐसे ही खाने से मन मलिन होता है किसी भक्त ने माँ के पास से गेरुआ वस्त्र लिया था वह कई वर्षों तक अस्वस्थ रहा उस समय वह वायु परिवर्तन हेतु तो विभिन्न स्थानों में था बाद में वह लौटकर अपने आश्रम जाने के बदले अपने घर चला गया और एक दिन जयराम बाटी जाकर